परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारिंदों में बारंबार वंदन हमारे जीवन धन गोविंद की मधुमई रश्मयी वाणी से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकनेक रूपों में विराजमान हैं उन्हीं की ही आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारम्बार वंदन करता हूं आओ हम सब लोगों का जीवन रस से भर जाए भावनाओं से भर जाए वैराग्य से भर जाए सहन शक्ति से भर जाए इसलिए जीवन धन गोविंद के चरणारविंदों में चले एकांत तो शांत तो वातावरण में हमारे प्रेष्ट श्याम सुंदर श्री उद्धव जी महाराज को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं मानव संसार के परिवर्तन की एक धारा प्रवाहित कर रहे हैं उज्जैन में रहने वाला ब्राह्मण जिसके जीवन में सभी दुर्गुण थे नंबर वन का लोभी था नंबर वन का कामी था और नंबर वन का क्रोधी था लोभ से जीवन भरा था काम से जीवन भरा था क्रोध से जीवन भरा था किंतु ऐसा परिवर्तन हुआ ऐसा परिवर्तन हुआ जो क्रोध से भरा था वह सहन शक्ति की पराकाष्ठा बन गया जिसका जीवन काम से भरा था वह वैराग्य की साक्षात मूर्ति बन गया जिसके जीवन में धन के प्रति इतनी लिप्सा थी वह धन से उपराम हो गया इसमें मूल में कारण यही है अयम में भगवान तुष्ट उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए मैं निवेदन करूं इस संसार में असंभव कुछ नहीं है सज्जन से सज्जन व्यक्ति कब दुर्जन बन जाएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है और दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति कब सज्जन बन जाएगा इसमें भी ठिकाना नहीं है ठाकुर जी जिसको जैसे नचाना चाहते हैं जैसे जिसका प्रयोग करना चाहते हैं वह कर लेते हैं तुलशीराज जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी मूड कोई नहीं है जैसे जिसको भगवान कराना चाहते हैं वह वैसे ही प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है इसलिए हमें सजग रहने की बात यह है कि जीवन में जो काम से भरा था वह राम से भर गया है या हम उसके जीवन को देखकर अनुमान नहीं कर सकते हैं इसलिए हम कभी भी किसी के पूर्व जीवन को देखकर वर्तमान जीवन का अनुमान न लगाए अगर हम पूर्व जीवन के आधार पर ही उसके ऊपर आक्षेप करना प्रारंभ कर देंगे तो भगवान की वाणी में हमें नारायण दुर्जन कहा जाएगा भगवान ने ऐसे लोगों को दुर्जन कहा है कल आप सब श्रवण कर रहे थे इस ब्राह्मण ने निश्चित किया कि अब जीवन को तपाना है कोई कुछ भी कहे किसी का जवाब देना ही नहीं है लोग इसको रस्सियों से बांध देते हैं और महाराज अगर एकांत में बैठा होता है तो कहते हैं ये सर्म ध्वज ये सामने जो बैठा है ना ये धर्म ध्वजी है धर्म ध्वज माने वैसे तो ऐसा लगता है इस शब्द से कि धर्मध्वज ध्वजकार तो तो ये होना चाहिए कि धर्म की ध्वजा फहराने वाला किंतु अर्थ बिल्कुल उल्टा है है नंबर वन का पाखंडी अंदर इसके सब दुर्गुण भरे हुए हैं केवल धर्म का ढोंग करता है उसी का नाम धर्म है तो लोग कहते हैं ये धर्म जी सठ जी बैठे हुए हैं आह कैसा इसमें रुपया कमाने का नया तरीका निकाला है इस दुष्ट की संपत्ति तो सब चली गई बूढ़ा हो गया है सट है मूर्ख है अब पैसा कमा तो सकता नहीं तो उसने ये ढोंग बचा है साधु का और ऐसे आंख बंद करके बैठा है बिल्कुल जैसे लगता है अहो एस महासारो ये महासार है पाप का साक्षात प्रतिरूप है धृतिमान गिरिराड इसने अपने को पहाड़ जैसा बना रखा है कोई कितनी भी गालियां दो कितने भी उसको कुछ कहो कुछ बोलता नहीं अपना कोई ना कोई मनोरथ सिद्ध करना चाहता है इस संसार में नारायण कैसे भी आप लोग रहो टिप्पणी करने वाले छोड़ने वाले नहीं हमारे वृंदावन में एक विलक्षण परंपरा भी तो कम हो रही है जब कथाएं होती हैं वृंदावन में तो वहां के वक्ता लोग बहुत प्रचार करवाते हैं क्योंकि और सीजन सावन का हो तो फिर कहने क्या है लोग आते हैं तो शायद भर में वृंदावन की कोई ऐसी दीवाल होगी जिसमें पोस्टर न लगे हों सब जगह पोस्टर लगवा देते हैं अच्छा भाई वक्ताओं की तरफ से या जजमान की तरफ से प्रचार तो होता है किंतु अब वक्ता थोड़ी लगाने जाता है लगाने वाले लगाते हैं तो पैसा लेते हैं वो लगाते हैं संयोग से आज से चार पांच साल पहले को सात साल आठ साल हो गए हों इस शरीर का भी एक पोस्टर किसी की दीवाल में लग गया उसमें महाराज उस सज्जन ने दीवाल पेंट करवाया होगा रात में लगाया जाता है लगाने वाले रात में काम करते हैं सुबह उसने दरवाजा खोला तो मेरा पोस्टर था संयोग से मेरा उसमें संपर्क सूत्र भी था आश्रम का उसको बहुत क्रोध आया और वो वृंदावन का कोई प्रसिद्ध भैया था अब महाराज उसने फोन किया तो मैंने उठाया बोले कौन बोल रहा है मैंने कहा श्रवणानंद बोल रहा हूं बोले तेरे बाप का घर है तूने क्या समझ करके यहां पोस्टर लगवाया है मैंने का, मुझे तो पता ही नहीं है कि कहा आपका घर है और कहा पोस्टर लगाया है मैंने कहा कि आप नाराज मत हो गलती हो गई अगर लगा है मेरा तो बोले गलती मांगने से क्या होता है दीवार तो खराब हो गई हमने कहा कि भेज देते हमारे आश्रम में काम करते हैं लोग तो आपका पेंट भी ठीक कर देंगे पोस्टर भी उठा उफाड़ देंगे तब भी महाराज वो शांत न हो बड़ा गुस्सा बोले मैं अभी आता हूं गुड़नों को लेकर के और तुम्हारी अभी पिटाई करता हूं पता चलना चाहिए कि इसके दरवाजे में लगाने से कितना गड़बड़ होता है हमने कहा अच्छा एक बार बताओ आप लोग कितने लोग आ रहे हो तो उसने कहा क्या करोगे तुम लो, लोगों को इकट्ठा करोगे हमने कहा भाई मैं क्या नहीं करूंगा आप बता दोगे तो उतने लोगों का नाश्ता तैयार करवा दूंगा महाराज इतना कहना था वो गाली देकर के बोला ब्रजवासा में बोले ये तो गांधी का अवतार पैदा हुआ है और उसने हमारा टेलीफोन रख दिया फिर आया नहीं आया नहीं तो मैं बाद में सोचने लगा कि अगर कुछ कठोर बोलता तो कहता साधु होकर गुंडा हो गया है और यदि सहज बोल रहा हूं सरल बोल रहा हूं गलती मांग रहा हूं तो कहता है गांधी का अवतार पैदा हो गया है तो हमने कहा बड़ा कठिन है मेरा जीना आप ये समझिए कि दुर्जनों के बीच में आप सोचो कि हम सज्जनता दिखाएंगे तो वह सज्जनता समझ जाएंगे इसकी आशा मत कीजिएगा कई बार दुर्जन अपनी सज्जनता को कमजोरी समझ लेते हैं और कमजोरी समझ करके उसमें और भी हावी हो जाते हैं तो क्या सज्जन व्यक्ति को क्रूर हो जाना चाहिए नहीं सामने वाले को जो समझना हो समझते रहने दीजिए अपने चित्त की शांति न खोए बस ध्यान रखिए उसकी मान्यताओं से उसके प्रमाण पत्र से आपको कुछ मिलने मिलाने वाला है भी नहीं अब कोई बहुत बड़ा साधु आपको बोल दे किंतु तो यदि हमारे जीवन में सज्जनता नहीं तो हमको शांति कहां से मिलेगी और यदि वह दुर्जन बोलता भी है अपने को तो यदि हमारे जीवन में मारा दुर्जनता नहीं तो मैं तो शांति में जी रहा हूं आनंद में जी रहा हूं तो ये कहते देखो धरतीमान गिरिराट ऐसा लगता है कि सहनशक्ति का यह पहाड़ खड़ा है और मौन धारण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है ये बगुले के समान है अब वो आंख बंद कर लेते थे जब कोई गाली देता था तो आंख बंद कर लेते थे हमारे महर्षि तो कहते जैसे बाहर तूफान तो आता है तो व्यक्ति आंख बंद कर लेता है कान बंद कर लेता अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हो कि नहीं खिड़कियां बंद कर लेते हो कि बाहर का कचरा अपने घर में ना आए वैसे जब ये तूफान आने लगी ये भी तूफान ही है और ये ज्यादा देर नहीं रहता है कोई गाली का तूफान उपेक्षा का तूफान यदि कोई देने लगे तो खिड़कियां बंद कर लो और उसमें दो खिड़कियां ज्यादा बंद करने लायक है एक तो कान की और दूसरे आंख की आख की खिड़की बंद होने से उसके मुख के आकार नहीं दिखेंगे आपको वो कैसा आकार बना रहा है कैसा नाराज हो रहा है और कान की खिड़की बंद होने से वो क्या गुनगुना रहा है ये पता ही नहीं चलेगा और कई महात्मा तो महाराज मैं आपको क्या बताऊं भागवत में कभी आप ध्यान दें हम तो संतों को महाराज इतना बंधन करते हैं इंद्र ने भगवान को बहुत गालियां दी इतनी गालियां ठाकुर जी को इतनी गालियां दी उसने तो हमारे विद्वानों ने सारा का सारा उस गालियों का अर्थ ही बदल दिया श्रीधर स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा गजब किया है इंद्र गाली देता है जो जो गाली देता है बालिश कहता बालिश वाणी मूर्ख होता है तो हमारे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बालिश का अभिप्राय जहां जाकर वाणी मौन हो जाए लीजिए सबका अर्थ ही बदल देते हैं भाई बात यह है कि जब हम अर्थ सही सही लगाने लगे हमारे मार्षि घूमने के लिए जब गीता प्रश्न में काम करते थे तो सुबह सुबह घूमने के लिए निकले उस समय अंग्रेजों का जवाना था तो अंग्रेजों के बच्चे गाली देते थे महारि को और वो गाली होती थी अंग्रेजी में तो महाराषि निकल जाते थे कुछ समझे भी नहीं आ रहा था अब कोई हमको गाली दे और आपको गाली का अर्थ पता न हो तो आप उसका महाराज बुरा मानोगे क्या जैसे हम आपको बोल दे दारी के ये हमारे ब्रज की गाली है अब आपको दारी के का क्या अर्थ क्या पता ही नहीं है हमारे एक पंडित जी थे महाराज जी का भोजन बनाते थे वो नाम था जयराम चतुर्वेदी चौबे थे तो जिसके ऊपर नाराज होते थे कहते थे ये मोगड़ा है अब मोगड़ा मैं ही नहीं जानता था मेरे को बोले तू पक्का मोगड़ा है मैं बाद में पीछे पड़ा कि मोगड़ा का अर्थ क्या होता बताओ ना तो जब तक उन्होंने अर्थ नहीं बताया तब तक तो हम बड़े आनंद में थे और जो अर्थ बताया तो बड़ा बुरा लगा कि इतनी बड़ी गाली दे रहा है मेरे को अब देखिए जो अर्थ जब तक अनुसंधान न हो तो महाराषि को अंग्रेजी में वो देते थे बच्चे संयोग से एक दिन महारि के साथ घूमने के लिए कोई निकले सज्जन उनको अंग्रेजी आती थी जब उन्होंने महाराज सुना किए तो बच्चे गाली दे रहे हैं अंग्रेजी में तो महाराज श्री को बोले कि तो आपको गाली दे रहे बोले तुमको कैसे पता चला बोले हम गाली सुनते तो बोले तुमसे अच्छे तो हम ही हैं, ये तुम्हारी जो जानकारी ये दुख देने वाली है अच्छा है ये जो दे रहे हैं हमको पता ही नहीं चाहिए ये देखो अपने जीवन को ऐसे महाराज बना दिया जाए कि उसका असर जो हमारे जीवन में है इत बकवत दृढ़ निश्चय बकवत माने आंखें बंद कर ली इसने अब बगुला सरोवर के किनारे बैठता है तो आंखें बंद करके बैठता है अब महाराज आंखें बंद कर रखी तो ये कहता है बगुले के समान है ये अपने कोई बड़ा जजमान ढूंढने में लगा है कि जजमान समझेगा कि ये सीमान जी मौनी है और ध्यानी है ज्ञानी है तो आकर के महाराज इनके सामने झुक जाएगा वो और ये उसको लूट लेगा है तो लुटेरा किंतु ये बन करके बैठ गया है भगवत दृढ़ निश्चया महाराज इतने पर भी काम नहीं चला इन लोगों का अब ये दुष्ट महाराज कहां तक उतर जाएंगे हमको तो कमाल लगता है इन श्लोकों को पढ़ करके महाराज गाली तो दे रहे थे तम बबंधो महाराज इसको बांध दिया लोगों ने पैरों में रस्सियां डाल दी और हाथों में मानो जंजीर डाल दी कैसे डाल दी बोले कीडनकम दुजम जैसे कोई पक्षी नचाने वाला व्यक्ति पैर के मर पक्षी के पैर में रस्सी बांध देता है तोते को बांध दे मैना को बांध दे और पक्षी बेचारा बंधा रहता है कहीं जा नहीं पाता ऐसे इसको महाराज पैरों में रस्सियां बांध देते हैं लोग कई बार तो इसको नचाते हैं कि तुम नाचो जैसे पिंजड़े में बंद करके रखा हो किन्तु ये तब भी कुछ नहीं कहता न गाली देता है हमारे गुरुदेव जीवन धन सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजर्षि परीक्षित को और ठाकुर जी श्री उद्धव को एवं भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम चयत भौतिक और दैविक और दैहिक देखो भाई तीन प्रकार के ही ताप हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं एक कहू व्यापा ये तीन प्रकार के ताप उसको हो रहे हैं भौतिक माने ये दुनिया के लोग गाली दे रहे हैं और उसके बाद हमारे दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया गया अर्थात हमारे यहां ठंड बहुत पड़ गई गर्मी बहुत है वर्षा में भींग रहा है जेठ की लू में तप रहा है बिल्कुल ठंड में थर कांप रहा है यह भी दुख है और दे मारे बुखार आ गया रोग हो गया स्वाभाविक है शरीर को जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो रोग देवता तो आते ही आते हैं अब ये भोजन का भी ख्याल नहीं था इसको शरीर के स्वास्थ्य लाभ का भी कुछ ख्याल नहीं था तो तीनों प्रकार के तापों से ये तप रहा था शारीरिक ताप भी तप रहे तपाए जा रहे थे इसको उसके तापों के द्वारा भौतिक ताप भी दुर्जनों के द्वारा सताया जा रहा था इसको देवताओं के द्वारा भी तपाया जा रहा था किंतु ये तीनों तापों को भोगता हुआ विचार क्या करता है ये कहता है प्राप्तम प्राप्तम अबुद्धेय ये जो मैंने कर्म किए हैं मैं जो भोग कर आया हूं वही तो काट रहा हूं अरे भाई जैसा मैंने कर्म किया था जो कर्मों का प्रतिफल है और आप सब जानते ही हैं पाप का फल ताप होता है हमारे जीवन में जो पाप का फल है वो ताप है अच्छा जैसे आप लोग जानते ही हैं बिना पिता के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है पिता के दर्शन ना भी हो यदि पुत्र के दर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका पिता जरूर है भाई यदि कोई कार्य दिख रहा है तो उसका कारण तो कोई ना कोई है बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है तो यदि हमारे जीवन में दुख मिल रहा है शांति मिल रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है और उस कारण का नाम इन्होंने व्यक्ति नहीं रखा है उस कारण का नाम अपना कर्म ही रखा है अपने कर्मों का ही भोग भोग रहा हूं परिभूत इमाम गाथाम अगायत नराधम ही ठाकुर जी महाराज कहते हैं अधम नरों के मध्य में यह गिरा हुआ व्यक्ति इमा गाथाम गाय था ये गाथा गाता है और महाराज गाथा गाता कैसे हैं जीवंदन गोविंद कहते हैं स्वधर्मस्थो अपने धर्म में स्थित होकर के धृतिमान मरा धारणा को धैर्य को धारण करके सात्व की वृत्ति में बिल्कुल अपने चित्त को स्थापित किए है और सात्व की वृत्ति में चित्त को धारण करके स्वधर्म में परिनिष्ठित होकर के स्वधर्म में परिनिष्ठित होने का उपाय क्या कल मैं निवेदन किया था धर्म की बात जहां चलती है तो एक भिक्षुक का, का धर्म क्या है भिक्षुक माने एक सन्यासी सन्यासी का धर्म हमारे आज आपको मैं निवेदन करूं हमारे महारि तो कहते थे महर्षि को हमारे भाता भी नहीं था कोई अपनी सफाई देने के लिए पहुंच जाए कि काम हमने नहीं किया है तो उनको भाटा नहीं था सफाई देना था, दे। तो सन्यासी का काम सफाई देना नहीं है अपना प्रमाण पत्र देते हुए नहीं घूमना है कि हमने किया नहीं हमने ये किया नहीं हमको ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी देने का काम नहीं है सन्यासी का काम केवल सहना है वह सहने के लिए ही सन्यासी बनाए स्वधर्म उसका सबका धर्म अलग अलग है वह स्वधर्म का ही प्राय अपने धर्म का धारण करे धर्म को अर्थात सहन करे सर्दी सहन करे मान सहन करे अपमान सहन करे सहने का काम साधु का है तो ये अपने धर्म में निश्चित है और सतोगुणी में निश्चित होकर की नारायण बात कहता है ये आ, ऐसा चिंतन हमारा आपका बन जाए काम बन गया आप जरा इस श्लोक को यहां से ही ये अठारह श्लोक हैं। ये तीन दिन में हम अठारह श्लोक पूरे करेंगे जैसे अठारह अध्याय की गीता है वैसे अठारह अध्याय का ये भिक्षु गीत है अठारह श्लोक का ये भिक्षु गीत है इसमें सत्ता तत्व तो वाला तो आपका सूक्ष्म शरीर है तो मानो सत्ता श्लोक तो सूक्ष्म शरीर में कैसी कैसी व्याधियां आदियां हो सकती हैं उनको समाप्त करने के लिए उनके लक्षणों का वर्णन किया गया धर्म कुण धर्म का वर्णन किया गया और एक श्लोक आत्म तत्व का है मानववाद दर्शाने के लिए यहां वर्णन किया गया अब देखिए कैसी सहज युक्ति सरल युक्ति से ये हमारे श्री पंडित जी महाराज द्विजी शब्द का प्रयोग किया है ये पंडित जी महाराज कैसे चिंतन करते हैं क्योंकि महाराज अपने पास में यदि चिंतन की धारा नहीं होगी तो हम दुर्जनों के सामने चित्त हो जाएंगे हार जाएंगे दुर्जनों के सामने और यदि हार चित्त माने चित्त हो जाना माने हारना ही है और यदि उनके सामने हार गए तो हारने का अभिप्राय हम क्रोध में आ जाएंगे हम गाली देने लगेंगे हम उपेक्षा करने लगेंगे ये हारे हुए व्यक्ति की पहचान है जब व्यक्ति हार जाता है तो गाली देता है हारा हुआ व्यक्ति गाली देता है क्योंकि दूसरा उसका काम चला ही नहीं सह नहीं पाया तो गाली देना प्रारंभ कर दिया आप याद रखना हारा हुआ व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करता है क्योंकि यदि हारा ना होता तो निंदा नहीं करता वो निश्चित रूप से हार चुका है तुम्हारा तो मैं निवेदन कर रहा था अपने जीवन में ऐसी युक्ति हो चिंतन की ये प्रबल युक्ति चिंतन की हो तो हम चित्त नहीं होंगे ये युक्ति क्या है ये निश्चित कर रहे हैं ये चिंतन कर रहे हैं कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति या सामने दुख देने वाला व्यक्ति जो हमको गाली दे रहा है हमारे पैर में रस्सी बांधकर हमको नचा रहा है हमारी निंदा कर रहा है हमारी उपेक्षा कर रहा है यह दुख का कारण है क्या इसको हम दुख का कारण माने ये कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म कालाहा मन परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तित यद छ लोगों को गिना दिया इन्होंने एक को तो मनुष्य जन प्रादुर्भावे दुनिया में जितने लोगों का जन्म होता है नायम जनो है न ये जन शब्द है जना मने जिसका जन्म हो तो जितने भी जन्म लेने वाले जंतु हैं चाहे कोई भी हो सर्प है बिच्छू है मच्छर है ये सब जन्म में आ जाएंगे केवल मनुष्य नहीं ये भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं है और न ही देवता सुख दुख के कारण है और न ही हमारा शरीर आत्मा माने यहां शरीर है सायकाल के प्रवचन में या प्राता काल के प्रवचन में मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद भागवत महापुराण में आत्मा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है शरीर अर्थ में भी होता है अंतक करण अर्थ में भी होता है जीव अर्थ में भी होता है और ब्रह्म अर्थ में भी होता है अब आत्मा शब्द कहां प्रयोग किया गया है उसको देख करके ही अनुमान लगाया जाता है कि आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है तो यहां आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ शरीर एक तो ये जन्मने मरने वाले सुख दुख के कारण नहीं बन सकते हेतु माने कारण ही है और दूसरे ये देवता लोग भी नहीं बन सकते और नहीं शरीर सुख दुख का कारण बन सकता है और नहीं ग्रह सुख दुख का कारण बन सकते हैं और नहीं कर्म और न काल इसकी व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी इन्हीं की वाणी के आधार पर अच्छा आप लोग अब विचार करें कि ये मनुष्य या जंतु कोई जन्म लेने वाला सुख दुख का कारण क्यों नहीं बन सकता है आप कभी शायद अब तो लोगों को जब से टीवी महारानी आई और ये फिल्म का प्रचरण बहुत हुआ लौकिक नृत्य आदि चले गए पहले कटपुतली नचाने वाले लोग नचाते थे बड़ी बड़ी कटपुतियां नचाई जाती थी अब जितनी भी कटपुतलियां नाच रही हैं रंगमंच पर आप क्या ये समझते हैं कि उनको हाथ हाथ उठाने की भी स्वतंत्रता है वो चाहे सामने वाली कठपुतली को आलिंगन करें चाहे सामने वाली कठपुतली को मारा डंडा मारे जो भी अभिनय हो रहा है उस अभिनय में वो कटपुतली स्वतंत्र है क्या वह स्वतंत्र है ही नहीं वो धागा दिख नहीं रहा है किन्तु महाराज नचाया जा रहा है उसको अभी मैं बैठकर के दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया में था तो दिन भर कथा के बाद तीन घंटे कथा होती थी उसके बाद दिन भर फ्री रहता था तो हम बैठ करके रामानंद सागर की रामायण देख रहा था मैं बैठ करके पूरा देखता था दिन में चार पांच घंटे तो अब यहां तो समय मिलता नहीं है तो वहां फ्री थे तो लाभ ले रहे थे तो मैं कई कई मैया की, की दैनीय दशा देख रहा था हमारा स्वभाव है कई बार ऐसे व्यक्ति को जिसकी बहुत उपेक्षा हो रही हो हम उस, उसकी जगह अपने को रखते हैं कई ऐसे दृश्य आए उस रंगमंच पर जब मैं देख रहा था मैं ब्यूबल हो गया एक बार तो मां कहके भैया भरत के पास नंदी में गई और उन्होंने कहा कि भरत हमको यही नंदी ग्राम में रख लो हम महलों में नहीं रहना चाहती जैसे तुम तप कर रहे हो वैसे मैं भी तप करूंगी तुम राजा हो भरत जी ने कहा तुम्हारा महलों में रहकर ही तप करना अच्छा बोले तुम्हारी तपस्थली उन्होंने इतना कठोर वाक्य बोला कहा तुम्हारी जैसी पापनी को तप करने का भी अधिकार नहीं है तू केवल तप कर सकती है तो भोगों के बीच में रहकर तड़प कर तब कर और विदा कर दिया मैंने तो थोड़ी देर के लिए वो मंच महाराज बंद ही कर दिया कैसी टी और चिंतन करने बैठ गया कहा ये देखिए अब यदि रामचंद्र जी भगवान ने तो महाराज स्पष्ट शब्द से कहा है कि कैके को दोष वही देगा जिसने साधु सभा कभी से ही नहीं है एक रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि श्री राघवेंद्र सरकार एक दिन कैके मां को एकांत में मिले और मिलकर के कहा कि मां मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा हमको प्रेम करती हो और मैं मांगूंगा तो तुम कभी मना नहीं करोगी किंतु जो मैं मांगने के लिए आया हूं उसमें आपका त्याग बहुत जरूरी है कैकेयी ने कहा कि राम तुम प्राण मांगोगे तो हम प्राण दे देंगे राम ने कहा प्राण देना सरल है प्राण देना बहुत सरल है किंतु जो मैं मांगना चाहता हूं बहुत कठिन है तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा तुम्हारा पति भी तुमको छोड़कर के चला जाएगा और तुम बिल्कुल समाज में अकेली पड़ जाओगी कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा तुम्हें गालियां देंगे लोग कैके ने कहा कि राम यदि उसमें तुम्हारी प्रसन्नता होगी तो कैके ये भी करने को तैयार है और बाद में कहा कि तुम ऐसा करो हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो और मां कैके ने वो मांगा अब देखिए ये रहस्य सामान्य व्यक्ति क्या जान सकेंगे अथवा सरस्वती ने ही उनकी मति घुमा दी रामचरित्र के आधार पर तो वह स्वतंत्र नहीं है कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र यदि कोई है तो भगवान स्वतंत्र है परमात्मा स्वतंत्र है जीव सब परतंत्र है अच्छा एक बात बताई इसलिए बहुत समझदारी की बात यह है अगर ये बात हमके हमारे चित्त में बैठ जाए तो पाप पूर्ण की धारा से हम बिल्कुल ऊपर हो जाए आप कभी विचार कीजिएगा विद्युत का संचार हर मशीनों में होता है और विद्युत वहां भी जाती है उस मशीन में भी जो मशीन गायों को काटती है जो मशीन गायों को काट देती है तो क्या उस मशीन को पाप लगता है क्या मशीन को पाप पुण्य कुछ लगता ही नहीं है क्योंकि वहां कर्ता वृत्ति है ही नहीं उसको ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं जो भी ये कर्म कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ये बेचारे कोई भी स्वतंत्र नहीं है इसलिए एक बड़ी मधुर बात है आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो उसमें आपको एक उदाहरण मिलेगा श्री हनुमंतलाल जी महाराज जब रावण का बध हो गया उसके बाद जब वो जगत जननी के पास में गए सी वेदेही के पास में और प्रणाम करके कहा कि मां एक आज्ञा मांगता हूं आपसे मां बोली बोलो बेटा क्या आज्ञा चाहिए तुम्हें बोले जब मैं आपकी खोज में आया था तब मैंने वृक्ष पर चढ़ करके तुम्हारी दशा देखी थी ये राक्षसियां सब तुमको सता रही थी ये राक्षसियां सब तुम्हें सता रही थी तो मेरा मन यह है कि इन सब राक्षसियों को एक एक मुक्का मार करके इनका सबका काम तमाम कर दे हमको बहुत क्रोध है इनके प्रति धन्य है मां मां रो पड़ी और मां के झरझर झरझर आंसू बहने लगे और उन्होंने एक बाल्मीकि रामायण में, में उपाख्यान सुनाया है बड़ा विस्तार से मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा किंतु उसका एक श्लोक है पापा नाम वा शुभा नाम वा बदहरणा कार्यम कारुण्य मार्गे न कश्चित न पराध्य इसका अर्थ यही है कि ये जो आपको कष्ट देते हुए दिख रही थी ये बिचारी स्वतंत्र नहीं थी ये परतंत्र थी रावण के पंत्र परतंत्र थी रावण जो कहता था उनको करना पड़ता था इसलिए जो परतंत्र लोग हैं ये स्वतंत्र लोग नहीं हैं तो आप इनको क्या दंड देना है छोड़ दो इनको उन्होंने कथा भी सुनाई एक रीच की श्री हनुमान जी महाराज उनकी बाणी को सुनकर के प्रसन्न हुए और क्षमा कर दिया उनको तो मैं निवेदन कर रहा था कि दुनिया के जितने लोग हैं प्रादुर्भाव होने वाले ये सब सुख या दुख के हेतु हो ही नहीं सकते हैं न ये सुख के हेतु है न दुख के हेतु है न सुख के कारण न दुख के कारण अच्छा ये महाराज न देवता देवता का भी प्राय आप लोग जानते ही हैं देवताओं को इंद्रादी देवताए हैं ये भी सुख दुख के कारण नहीं हो सकते क्योंकि देवता भी स्वतंत्र नहीं है देवता भी परतंत्र है उन पर भी किसी का अनुशासन है अच्छा ये शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं हो सकता है कारण क्या है कि इसमें भी स्वतंत्रता ने जड़ है यह और जड़ में कोई कार्य करने की क्षमता होती नहीं अरे भाई जड़ में जब तक चेतन न समा जाए तब तक जड़ क्या करेगा तो जड़ में महाराज अब कुर्सी किसको सुख देगी किसको दुख देगी वो अपने आप में जड़ है वैसे देव महाराज ये शरीर भी जड़ है सुख दुख देने का इसमें भी सामर्थ्य नहीं और ये ग्रह जैसे लोग कहते हैं शनिचर की साढ़े साथी चल रही है ये शनिचर क्या स्वतंत्र है क्या चंद्रमा क्या स्वतंत्र है क्या वो बेचारा वो भी घटता बढ़ता है वो भी पराधीन है वो भी सदा नहीं रह सकता है शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंखा ही नहीं है सनीचर की तो ऐसी दैनी दशा है कुछ पूछो ही नहीं ये भी सुख दुख के कारण नहीं बन सकते और न ही महाराज कर्म सुख दुख का कारण बन सकता है जैसे लोग कहते कर्म सुख दुख का कारण है हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है ये कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं है और न ही काल माने समय सुख दुख का कारण है तो भैया सुख दुख का कारण है कौन तो ये कहते हैं मनः परम कारण मां मनंती ये हमारा मन ही सुख दुख का कारण है आप लोग एक बात लगभग बचपन से सुनते दोहराते आते आए हो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं संस्कृत में बोलते हैं कई लोग इसको हिंदी में भी बोलते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत मनयो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो हो मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण और मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण अच्छा हमको दुनिया में एक भी चीज एक भी व्यक्ति एक भी वस्तु अभी हम इक्कीस तारीख तक आपके साथ हैं हमको खोज कर बता देना इसका नाम सुख है या इसका नाम दुख है एक भी चीज एक भी व्यक्ति अब जैसे राम जी अवतार लेकर के आए वह तो आनंद सिंधु हैं किंतु संसार में अवतार लेकर आए तो क्या सबको आनंद देने वाले थे सज्जन भक्तों को तो आनंद होता था रावण आदि को दुख मिलता था कि नहीं मिलता था जो प्रेमी थे वह प्रसन्न हो जाते थे जो द्वेषी से उनको देखकर मुरझा जाते थे अच्छा कोई स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है दूसरे को अच्छा नहीं लगता दूसरे को अच्छा कोई वस्तु है अब कई वर्ष पहले मैं इस भिक्षुक गीत का चिंतन कर रहा था बेंगलोर में तो भोजन करके आए कहीं से दोपहर का प्रसाद पाकर किसी घर से और जिस प्रकोष्ठ में रुके थे उसके नीचे कुछ भले मानुष लोग रहते थे उन लोगों ने मांस की छौक लगा दी ओ, पता नहीं कहां से सारा का सारा मामला हमारे कमरे में ही आ गया अब जब उसकी अब हमारा दुर्गंध आई मैं तो दुर्गंध कहूंगा दुर्गंध आई तो हमारी हालत खराब मुझे होने लगी उल्टियां बहुत परेशानी हुई बहुत परेशान हुआ एक डेढ़ घंटे तक परेशानी रही और वो इतनी तकलीफ कुछ पूछो नहीं मुझे लगा जाकर के उसको कहूं कि भले मानुष ये क्या करते हो फिर चल रहा था विच्छुक गीत का चिंतन तो मैंने सोचा कि श्रमणानंद यदि उस पदार्थ में दुर्गंध होती तो उनको भी दुर्गंध आती अब जरा विचार कीजिए अगर उसमें दुर्गंध होती तो उनको भी दुर्गंध आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए उनको तुम्हारा छौक लग जाती है तो जो खाने वाले लोग हैं उनके मुख में पानी आ जाता है जैसे लहसुन प्याज की ही गंध है लहसुन की जब सुगंध हो जाती है उनके लिए तो महाराज कहते वाह वाह क्या बढ़िया भोजन बन रहा है सुगंध आ रही है अब अपने राम नहीं खाते हैं उसको तो वही हमको दुर्गंध लगती है अभी हमारे जो आश्रम में मान जी महाराज ने जिनको गद्दी पर बैठाला था तो स्वास्थ्य खराब था उनका पेस्टमेकर डलवा के लाए टाके भी, भी भरे नहीं थे मैं सेवा में था तो रात्रि में वो करीब 10-11 बजे उठ करके डॉक्टर ने कहा था इनको गर्मी में नहीं जाना है बात बहुत गर्मी थी तो जाकर बाहर कुर्सी डालकर बैठ गए और गौशाला के सारे लोग हमारे जो काम करते हैं उनके चारों तरफ बैठ गए और महाराज कोई पैर दबाए कोई हंसी करे छोटे छोटे बच्चे हैं सब मुझे आवाज आई तो मैं ऊपर से उतर कर नीचे आया तो मेरे को आचार्य जी कहते बोले आचार्य जी तुम जाके सो जाओ ने कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य खराब था आप अंदर चलो ना आप यहां क्यों बैठे हैं ये ठीक नहीं है बैठना ऐसा आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बहुत आग्रह करने के बाद भी वो आए नहीं अंदर मेरे को ही भगाया हम चले गए सुबह हमने कुछ स्वामी गोविंदानंद जी महाराज को कहा डॉक्टर को भी कहा कि इनको समझाओ कि ऐसे ध्यान दें स्वास्थ्य का तो महात्माओं को समझाना भी बड़ा कठिन है उनके पास ऐसी ऐसी युक्तियां रहती कि उनको समझाने के लिए जाओ तो, तो तुम्ही को समझा देंगे वो तो जब वो सब डॉक्टर लोग सब लोग उनको समझाने लगे तो उन्होंने कहा कि सुनो एक बात क्या सुने बोले बात यह है कि एक मछुआरा रास्ता भटक गया मछुआरा रास्ता भटक गया और वो रात्रि में किसी माली के घर पहुंच गया अब माली तो महाराज माला का काम चंपा चमेली जुहू के पुष्प सारे घर में भरे थे उसके और दूसरा कोई साधन नहीं था उसको रात्रि में वहीं रहना पड़ा किंतु तो रात्रि में उसको नींद ना आए मछुआरे को तो जब नींद ना आए तो बहुत परेशान हो तब तक माली ने देखा एक करवट बदल रहा नींद नहीं आ रही वो माला आदि बनवा रहा था तो आकर बोला मित्र क्या बात है तुमको नींद क्यों नहीं आती बोले तुम्हारे घर में बहुत दुर्गंध आती है मैं इस दुर्गंध से बहुत परेशान हूं उसने सोचा यहां तो फूल भरे हुए इसको दुर्गंध लग रही है फिर उसको समझ में आया बोले हां ठीक ठीक अभी युक्ति बताता हूं तो मछुआरा जब भटका था तो हाथ में उसके मारा जो मछली पकड़ने का जाल था वो दरवाजे पर रखा था वो माली लेकर के आया और लेकर के बोला कि ऐसा करो कि ये आप अपने ऊपर डाल लो तो नींद फट से आ जाएगी और जो महाराज उसने अपने ऊपर वो डाला सो उसको फट से दिला गई पूछा भाई कैसे आ गई बोले कि अब हमको अपनी गंध आने लगी अपनी सुगंध आने लगी अब ये देखिए तो उन्होंने हमको कहा कि देखो आचार्य जी तुम बेकार का प्रयास मत करो मैं तो करीब 40-45 साल से गायों के बीच में रहा हूं और इन गोप वालों के बीच में रहा हूं तो ये हमारे पास आकर के बैठ जाते तो हमको नींद आ जाती है अब देखिए जिन व्यक्तियों को हमको लगता है ये ठीक नहीं है वो उनके रमण के विषय है अब ये मन का अभ्यास हो गया है तो मैं निवेदन कर रहा था मुझे लगा कि यदि मांस में दुर्गंध होती छौक में दुर्गंध होती तो उनको आनी चाहिए जो खाते हैं नहीं खाते हैं खाते हैं उनको भी आनी चाहिए हमको क्यों आ रही है तो बाद में पता चला कि हमारे जीवन का अभ्यास है ये मनीराम जी को जहां जैसे आप रख दिया जाए और ये तो एक बात बड़ी अनोखी कहते हैं मन परम कारण मां मनंती दुख का मन कारण तो है ही है किंतु संसार चक्रम परिवर्तित ये संसार का जो क्रम है ना परिवर्तन या संसार का ये महाराज बनना मिटना ये सब संसार दिख रहा है ये सब मनीराम का ही खेल है जिन लोगों ने योग वशिष्ठ का अध्ययन किया होगा मैं तो अभी पढ़ रहा हूं वृंदावन रहता हूं तो योग वशिष्ट पढ़ता हूं बचपन में पहले किसी संत को पढ़कर के मैंने पूरा सुनाया था उस समय हमारे पास बुद्धि नहीं थी केवल पढ़कर सुनाता था उसका अर्थ क्या होता मुझे पता नहीं था अब जब मैं पढ़ता हूं योग वशिष्ठ को तो लगता है कि सारा का सारा जगत ही ये मन के द्वारा सृजित है सारा का सारा संसार तो नारायण ये मन का जो खेल है मन में ही अच्छाई है मन में ही बुराई है ये चिंतन महाराज ये करें मनो गुणानु सजते वलिय ततश्च कर्माणि विलक्षणानी ये कहते हैं इसी से विलक्षण शुक्ला कृष्णान्यतलोहिता तेव्य सवर्णा श्रतयो भवंती ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये जितने भी कर्म होते हैं ये सब मन के द्वारा रचे हुए हैं बस ये यदि मन अपने अनुकूल हो जाए तो काम बन जाए तो ये सदा सर्वदा सुख में रहने का साधन है अपने मन को बस में करने का साधन अब ये मन को कैसे बस में किया जाए मन का सामर्थ्य क्या है वायु सुदुष्करा गीता में शब्द का प्रयोग है जैसे वायु को कैद करना बहुत कठिन है वैसे मनीराम जी को भी कैद करना कठिन है किंतु तो कुछ साधन इन्होंने अपने गीत में बताए है जो बहुत रसीले हैं, उनकी चर्चा क्रमशा करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है एक भिक्षु गीत का तात्पर्य हमारे जीवन में उतरे ऐसी ऐसी सरलता, ऐसा चिंतन हमारे मन का हो और ये उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है यही प्रार्थना करते हैं बार बार उनके चरणों में ऐसा ही जीवन बने इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय